हरिपद पावही तेन पर ही भर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशलया का हर्षित महसारी हाली अरे ये संगीत है ना इसकी सारे गम इसमें भी विकास रिवोल्यूशन देखते हैं सा मतलब सागर समुद्र में सागर में उत्पन्न हुए जीव शुरुआत वहां से हुई चेतना रे मतलब रेती रेत पर फिर चलने वाले पहले पानी में फिर रेत पर चलने वाले भूमि पर चलने वाले सारे ग फिर गगन गामी गगन में उड़ने वाले और इस प्रकार विकास वोल्यूशन होते होते फिर म मनुष्य सारे ग मा। पा। मनुष्य तो हो लेकिन वह परमेश्वर का अंश है उसके अंदर प्रेम होना चाहिए प्रेम नहीं तो आपस में लड़ करके ही खत्म हो जाएगा दुनिया में देखो आज क्या हो रहा है पूरी दुनिया जल रही है हर जगह समस्या है शांति कहीं नहीं किसी ने बहुत ठीक कहा लोग क्या करते हैं बोले युद्ध करते हैं लड़ते हैं बोले जब युद्ध नहीं करते हैं तब तब क्या करते हैं बोले तब युद्ध की तैयारी करते हैं युद्ध की तैयारी में व्यस्त होते हैं तब तो शांति वाला समय ही नहीं है दुनिया में चारों तरफ देखो इसलिए किसी चिंतक ने कहा देखो ये अध्यात्म के द्वारा जो विकसित है वही सोच सकता है और वही कह सकता है ऐसा वो कहता है जब तक इस विश्व में एक भी शस्त्र विद्यमान है तब तक इंसान पूर्णतया इंसान नहीं हुआ शास्त्र की बात जब तक नहीं मानते लोग तब तक शास्त्र की आवश्यकता रहती है जिस दिन शास्त्र की बात इंसान ने समझ ली शास्त्र की आवश्यकता न रहेगी बुद्ध की बात नहीं सुनते इसलिए तो युद्ध का सामना करना पड़ता है यदि बुधों की बात सुन ली होती तो युद्ध का सामना न करना पड़ता लेकिन अभी भी इंसान के कान बह रहे अभी भी शास्त्रों की इन ऋषियों की बातों को हम ध्यान से सुनते नहीं समझते नहीं स्वीकारते नहीं ज्ञान का आदर सुनी हुई बात को स्वीकार करने में है मेहमान तुम्हारे घर तो आया लेकिन तुमने स्वागत नहीं किया उसका स्वीकार नहीं किया तो सुन तो लिया तुमने समझ भी लिया लेकिन तुमने अपने जीवन में उतारा नहीं तो स्वीकारा नहीं तो वो तो उसका अनादर है वो ज्ञान का अनादर है घर आए मेहमान का अनादर है और यहां तो ज्ञान मेहमान की तरह नहीं वो तुम्हारा अपना रूप बन जाए ज्ञान स्वरूप है तो, खैर वो दार्शनिक बातें हैं बहुत हाई फिलोसॉफी हो जाएगी लेकिन बुद्ध की बात को नहीं समझते सुनते इसलिए युद्ध का सामना करना पड़ता है जब तक एक भी शस्त्र इस दुनिया में कहीं विद्यमान है तब तक समझना इंसान पूर्णतया इंसान नहीं हुआ भागवत तो ये कहता है कि मनुष्य को अपने से कमजोर प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उस प्रश्न का जवाब भागवत देता है कि जैसे एक बाप अपनी संतान के साथ व्यवहार करता है बाप अपनी संतान का पोषण भी करता है और उसका रक्षण भी करता है मनुष्य को चाहिए कि अपने से कमजोर प्राणियों का रक्षण भी करें पोषण भी करें धाव शल नाट किल तो हिंसा नहीं करेगा इसलिए अहिंसा परमो धर्म यह बात आई तो मनुष्य में प्रेम होना चाहिए प्रेम ही जीवन है लेकिन वो कब होगा सारे ग धर्म होगा जीवन में तब अभी अभी हम चर्चा किए वही धर्म है सच्चा जो तुमको प्रेमी बना दे धर्म के नाम पर लोग हिंदू बनाते हैं मुसलमान बनाते हैं ईसाई बनाते हैं सिख बनाते हैं धर्म का यह प्रयोजन नहीं है धर्म का प्रयोजन है मुसलमान को इंसान बनाना एक सिख को अच्छा इंसान बनाना एक हिंदू को सच्चा इंसान बनाना हम इंसान को धर्म के नाम पर मुसलमान बनाते हैं धर्म के नाम पर लोग दूसरों को कन्वर्ट करते हैं अरे भैया धर्म दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए नहीं है धर्म तो स्वयं को बदलने के लिए है अपने आप को बदलो एक सच्चे और अच्छे इंसान के रूप में तो धर्म का यह हेतु नहीं कि धर्म के द्वारा किसी इंसान को मुसलमान बनाया जाए क्रिश्चियन बनाया जाए ना धर्म इसलिए है कि एक मुसलमान सच्चा इंसान बने एक ईसाई सच्चा इंसान बने एक हिंदू सच्चा इंसान बने प्रेम घोले तुम्हारे हृदय में वही धर्म और ऐसा धर्म तुम्हारे जीवन में यदि है तो फिर सारे गम पध निर्वाण सहज संबंध है मुक्त ब्रह्म निर्वाण मृक्षती गीता में भगवान कहते हैं तो इसमें भी विकास है तुम ब्रह्म रूप हो गए निर्वाण हो गए शंकराचार्य जी ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया बुद्ध ने निर्वाण शब्द का प्रयोग किया कृष्ण ने गीता में दोनों शब्दों का प्रयोग किया है ब्रह्म निर्वाण अमृत क्षति तो चौदहवा अवतार नरसिंह भगवान का खंभे से प्रकट हुए जिसको तुम जड़ समझते हो वो भी सोई हुई चेतना है। इसलिए जड़ के साथ भी कैसा व्यवहार करना इंसान को सीखना एक बार एक आदमी गया किसी एक महात्मा के पास बड़ी ललक थी उसको कि मैं जानूं ज्ञान ले लूं तो गया और अपने जल्दी जल्दी में अपने जूते यूँ खोले और फेंके और फिर उनकी संत की साधु की कुटिया को यूं खोला धड़ाम से दोनों दरवाजे टकराए और ये अंदर घुस करके महाराज के चरणों में महाराज महाराज महाराज बहुत भटका हूं बहुत भटका हूं अब आपकी शरण में आया हूं आपका नाम सुन करके आया हूं आप मुझे तारो मुझे ज्ञान दो मुझे ज्ञान दो तो संत बोले महात्मा पहले उठो बाहर जाओ पहले स्कुटिया के दरवाजे से क्षमा मांगो और अपने जूतों से क्षमा मांगो तो उसने कहा दरवाजे से क्षमा मांग बोले तूने इस तरह से खोले टकराए दरवाजे उन्हें कष्ट हुआ उसने तेरा क्या बिगाड़ा था ऐसा व्यवहार तूने उन दरवाजों के साथ क्यों किया जा पहले क्षमा मांग और ये तेरे जूते दरवाजे मेरे कुटिया के और जूते तेरे पग की रक्षा करते हैं कंकड़ कंटक से तेरे पाव को बचाते हैं और जिस तरह से तूने जा पहले जूतों के पास जा क्षमा मांग जड़ के साथ भी कैसा व्यवहार करना यह सीखना चाहिए आदमी जब इतना संवेदनशील हो जाता है इतना सेंसिटिव होता है तभी वो अध्यात्म या भक्ति मार्ग के पथ पर जाने के योग्य होता है खंभा जड़ नहीं है अपनी बुद्धि जड़ है मान लेती है कि भगवान भगवान जैसा कुछ नहीं हो खंे में क्वेश्चन इज एग्जिस्टेंस किसी ने देखा है भगवान कहां है भगवान दॉजिक गाड इज द मॉस्ट लॉजिकल थिंग इन द वर्ल्ड एंड दैट इज ट्रू गाड इज नॉट लॉजिकल बिकॉज गाड इज बियॉन्ड लॉजिक परमात्मा तर्क का विषय नहीं है ुलसीदास जी ने कहा ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन बानी मन बाणी और बुद्धि से ब्रह्म अतर्क है तो बोले वह अनुभूति का विषय है भागवत कहता है अनुभवगम्य भज ही ज संता वह अनुभव गम्य रामचरितमानस ने कहा अनुभव गम्य भज ही जही संता और भागवत ने कहा केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर केवल अनुभवानंद स्वरूप ये अनुभूति गम्य है और जिसको अनुभूति होती है वो मौन हो जाता है मजा यह है एक जैन कथा है किसी एक जैन फकीर के पास एक जिज्ञासु गया और वहां जाकर के उसने प्रणाम किया और कहा कि मैं परमात्मा के विषय में कुछ जानना चाहता हूं आप मुझे उपदेश करें परमात्मा कैसा है उसका स्वरूप क्या है तो कहते हैं वह फकीर कुछ बोला नहीं मान उसका चेहरा प्रसन्न लेकिन उसने मुंह खोला नहीं वो कुछ बोला नहीं अगले ने आधा घंटा प्रतीक्षा करी फिर सोचा कि जवाब नहीं देना चाहते शायद अभी मुझ में योग्यता नहीं है पात्रता नहीं है। वो चला गया कुछ दिनों के बाद फिर से आया भगवान बताइए ना परमात्मा के विषय में बताइए मैं भगवान के स्वरूप को जानना चाहता हूं तो फिर से वो प्रसन्न और मुस्कुराता रहा आधा घंटा प्रतीक्षा करके वो आदमी फिर चला गया वह तीसरी बार आया कुछ दिनों के बाद तीसरी बार आया क्या मैं योग्य नहीं हूं क्या मैं पात्र नहीं हूं आप कुछ बोलते नहीं बताते नहीं उपदेश करते नहीं मैं भगवान के विषय में जानने के लिए आया हूं आप बताइए तो।, तो वही प्रसन्नता वही मुस्कुराहट वही आनंद लेकिन मौन अब तो अगला रो दिया कि आप मुझे कुछ क्यों नहीं बताते क्या मैं योग्य नहीं हूं क्या मैं पात्र नहीं हूं आप मुझे उपदेश क्यों नहीं करते मैं भगवान के विषय में जानना चाहता हूं वो जब रो दिया तो अब यह फकीर भी रो दिया इतना रोया जोर जोर से ये क्या है पहले हंस रहे थे मुस्कुरा रहे थे अब रो रहे हो अगले के मन में थोड़ी शंका होने लगी ज्ञानी है कि पागल है मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आया रोता हुआ यह फकीर बोला कि प्यारे तू सुपात्र है तूने तीन बार पूछा और मैंने तीनों बार तुझको जवाब दिया लेकिन विडंबना यह है कि तू मेरे जवाब को समझ नहीं पाया परमात्मा मतलब वह आनंद वह शांति वह निर्मलता बोलकर नहीं बताया जा सकता यदि मैं कुछ कहूंगा तो ईश्वर के विषय में कह सक कहूंगा ईश्वर कहा नहीं जा सकता तुम इलेक्ट्रिसिटी के विषय में कुछ कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कही नहीं जा सकती बिजली के विषय में चाहे लाख बोलो आठ घंटा प्रवचन करो बिजली बोली नहीं जा सकती लेकिन हां अनुभव करी जा सकती है शास्त्र वेद जो भी कहते हैं वो ईश्वर के विषय में कहते हैं ईश्वर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं इसलिए जब अनुभूति होती है तो आदमी मौन हो जाता है बोलने की कोशिश करता है क्योंकि करुणा भर आती है कि मैं तो मौज में हूं मैं तो उस अनुभूति में हूं उस आनंद में हूं लेकिन लोग तो देखो कैसे बेचारे संसार में सड़ रहे हैं रो रहे हैं चंते पापकर्म भी तो उन संतों के हृदय में करुणा उमड़ाई और तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुंह खोला और कुछ बोला वही है यह शास्त्र और यह जो बोला गया है याद रहे वह परमात्मा के विषय में बोला गया हर शब्द हर शास्त्र पुराण उस परमात्मा की ओर इंगित है इशारा है और यदि कोई कहे कि भैया स्टेशन जाना है रेलवे स्टेशन और अगला बतावे कि आप यूं सीधे चले जाइए फिर बाएं मुड़ जाइएगा तो उसकी उंगली जिस दिशा में उठी उसका हाथ जिस दिशा में उठा उस दिशा में देखना है उस दिशा में जाना है जाओगे चलोगे उसके मार्गदर्शन के अनुसार तो पहुंचोगे लेकिन कोई ये उंगली को ही देखता रहे सीधे जाना बाएं मुड़ जाना वहां एक राउंड अबाउट आएगा तो उसमें से तुम फिर दाएं मुड़ जाना और सीधे चले जाओगे तो फिर बाएं, और तुम हाथ को ही देखते रहो और फिर उंगली कोई पकड़ो ये रहा स्टेशन तो क्या पागल हो गया ये स्टेशन नहीं मेरी उंगली है मेरी उंगली स्टेशन की ओर इंगित कर रही है तो बस लोग कुरान को पकड़ लेते हैं वेदों को पकड़ लेते हैं गीता को पकड़ लेते हैं लेकिन शब्दों को पकड़ लेते हैं मारामारी करते हैं हमारा वाला ही श्रेष्ठ है हमारा अरे भैया ये सारे जिस दिशा में उंगली उठा रहे हैं जिस दिशा में इशारा कर रहे हैं उस दिशा में देखो और उस दिशा में चलो तुम तो उंगली को ही पकड़ के बैठ गए परमात्मा शब्दातीत है सारे शब्द इशारे मात्र है तो हमारी बुद्धि तो जड़ है तो खंभे को भी जड़ ही मानती है जैसे हिरण्य की बुद्धि क्या इस जड़ खंभे में है और प्रहलाद ने कहा कि जो सर्वत्र हो सर्वदा हो एवरीवेर एंड ऑल द टाइम ऑमनि प्रेजेंट ऑमनिसंट वो क्यों नहीं हो सकता है? इस वक्त यहां जिसको तुम जड़ खंभा बोल रहे हो वह हकीकत में सोई हुई चेतना है और नरसिंह नारायण प्रकट हो गए यह विज्ञान है साहब यह कोई चमत्कार की बात नहीं है भागवत में यह सत्य है बट द प्रॉब्लम इज वियर द ट्रूथ स्पीकर हमको क्या चाहिए हम किसकी खोज में सुख की खोज में हां सब लोगों को सुख चाहिए सत्य किसको चाहिए सब लोग सुख खोजते हैं सत्य को कौन खोजता है प्रश्न यह है और जो सत्य की खोज में निकल पड़ा तो कोई बुद्ध हो गया कोई महावीर हो गया खोज अपनी तुम सत्य हो चलो ईश्वर है कि नहीं उसके विषय में तुम्हारे मन में शंका हो सकती तुम तो हो इजनी डाउट खोजो अपने को और जिस दिन तुम अपने को खोज लोगे परमात्मा को खोजने की आवश्यकता न रहेगी बड़ी सुंदर कथा एक आदमी बस इसी तरह से एक सेठ जी गए किसी महात्मा के पास महाराज भगवान से मिला दो ठाकुर जी का दर्शन करा दो आप जैसे महापुरुष ही ठाकुर जी से भेंट कराने वाले होते हैं तो संत बोले हम्म अवश्य अवश्य मिला देंगे अभी मिलना चाहोगे कि कुछ दिनों के बाद तो शेठ जी ने सोचा ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी कुटिया में कैद करके रखा सेठ जी बोले महाराज काल करे सो आज कर आज करे सो अब अब जब मिलाई दे रहे हैं आप ठाकुर जी से तो फिर कल क्यों बाद में क्यों अब भी इसी वक्त ओ वाह श्योर अभी मिला देते इसी वक्त मिला देते आ, मैं अभी जाकर भगवान से कहता हूं कि भाई कोई मिलने आया है ठाकुर जी अनुमति दे दे तो मिला दूं मैं भगवान पूछेंगे कौन आया है कौन मिलना चाहता है क्या बताऊं आपका परिचय तो सेठ जी ने अपना एक कार्ड निकाला विजिटिंग कार्ड और दिया नाम लिखा था कर्पूर चंद कपूरचंद चौधरी तो आप कौन हो बोले ये है ना मैं कपूरचंद चौधरी बोले कपूरचंद तुम हो कि तुम्हारा नाम है बोले मेरा नाम है तो फिर तुम कौन हो यार कपूरचंद तो तुम्हारा नाम है बोले मैं ही कपूरचंद बोले नहीं हो सकता तुम कहते हो ये कोठी मेरी है तो क्या तुम कोठी हो गए क्योंकि मैं और मेरा ये भिन्न वस्तु होती है मेरी कोठी तो इसका मतलब तुम कोठी से दूर अलग हो भिन्न तो जब तुम कहते हो कि ये मेरा नाम है तो ये तुम तो नहीं हुए तुम्हारा नाम है कपूरचंद तुम्हारा नाम तुम कौन हो कहा रहते हो बोले इसमें पता लिखा है महाराज पता रेसिडेंशियल एड्रेस है लिखा है तेरे घर का पता है तेरा पता कम का? दूसरा कार्ड महाराज उस कार्ड के पीछे देखिए उसके इसके पीछे तो ये फैक्ट्री का पता है ये ऑफिस का पता है तेरा पता कम एक फैक्ट्री का है एक ऑफिस का है एक घर का है तेरा पता कहां और तू है कौन तू कहता कपूरचंद वो तो तेरा नाम है तू कौन है तुझे पता नहीं तेरा पता क्या है ये तुझे पता नहीं पहले भैया ये बता कि तेरा क्या है पता तू कौन है पहले ये बता दे जा पहले वो जान ले और सुन जब तू वो जान लेगा फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो खुद परमात्मा से मिल लेगा खोजा सकल जहां पे तो पाया तेरा पता नहीं खोजा सकल जहां में और पाया तेरा पता नहीं जब पता मिला है तेरा तो मेरा पता नहीं तुम तो हो ना यार भगवान हो ना हो और एक बड़े महात्मा बड़े बड़े विनोदी महात्मा वही वही होते हैं जो हमेशा मौज में रहते आनंद में रहते और हंसते हंसते यू सत्य का अनुभव करा देते तो बड़े मौज में तो एक आदमी आया तो मैं। स्वामी जी ईश्वर है क्या तो स्वामी जी ने कहा छोड़ना भाई ईश्वर है कि नहीं उस झंझट में क्यों पड़ते तू है है ना बोले मैं तो हूं मैं भी हूं ना मानता है ना बोले हाँ आप भी है तो बोले तू है मैं हूं तुझको भूख लगी है बोले लगी है मुझको भी लगी है तू है मैं हूँ हकीकत है दोनों को भूख लगी है हकीकत है कहीं से जाकर कुछ ले आना यार बस वही सत्य है इस वक्त तू बाकी सब छोड़ ईश्वर है कि नहीं पहले रोटी की व्यवस्था कर अब बड़े बड़े मौज में रहने वाले महापुर फिर कहते हैं देख भाई जब एकदम जोर की ठंडी पड़ती है तो लोग रजाई कंबल ओढ़ लेते हैं, शाल लपेट लेते हैं। गर्मी है। लगती है फिर तो गर्मी किस में है कंबल में गर्मी है कि तुम्हारे शरीर में गर्मी है? गर्मी किसमें कंबल ओढ़ने से गर्मी का अनुभव होता है तो गर्मी किस में है तुम्हारे शरीर में है कि कंबल में है किसमें है शरीर में तो कंबल क्यों ओढ़ते हो बैठे रहो ऐसे ही शरीर में गर्मी है ही है कंबल की क्या जरूरत क्यों ये स्वेटर पहने और शाल लपेटे बैठे हो किसमें है गर्मी कंबल में तो कंबल को छूते ही क्यों तुम्हारा हाथ जल नहीं जाता बात तो सही है शरीर तो तुम्हारे गर्मी तो तुम्हारे शरीर में ही है लेकिन अपने ही शरीर की गर्मी को जब तक हम कंबल नहीं लपेटते तब तक हमारे शरीर की गर्मी का हमको अनुभव नहीं होता बस उसी प्रकार परमात्मा तो हमारे भीतर ही है लेकिन जब तक कोई संत की कृपा हमको नहीं कोई सदगुरु नहीं मिल जाता तब तक हम अपने ही भीतर रहे हुए परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते इसलिए कोई साधु कोई सदगुरु कोई संत चाहिए जो हमें मिला दे ऐसा कोई संत मिले जो परमात्मा से मिला दे इस अर्थ में मुझे याद है आज भी कनाडा में टोरंटो के एयरपोर्ट पर हम फ्लाइट लेने के लिए वहां बैठे थे और सामने एक बहुत बढ़िया सा सूत्र लिखा था लिखा था आई डोंट क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस गॉड